शांति, शांति ओम अहम् ओ अहम अहम् मित्र ऋत विश्व अहम मित्रवरुणो भाईम्यहमींद्राग् अहमशनो भा ति शांति शांति हम ऋग्वेद के दसवें मंडल पर विचार कर रहे हैं और उसके एक सौ पच्चीसवें की चर्चा चल रही है उस 125 में सूप्त को हम वाघम्भरणी सूप्त कहते हैं इसका ऋषि भी वाघां और इसका देवता भी वाघम्भरणी है इस सूप्त में परमेश्वर की वाणी जो है वो ये बता रही है कि परमेश्वर का सामर्थ्य इस संसार में किस किस तरह से हमको दिखाई देता है किस तरह से इस संसार में उसके सामर्थ्य इस वाणी से हमको प्रकाशित होता है प्रदर्शित किया जाता है हमने पीछे चर्चा की थी अहम रुद्रेभि भी वसुभिश्चरा मैं रुद्रों के माध्यम से जो संसार में हम देवता हैं, जिन्हें रुद्र कहते हैं वो उन देवताओं के माध्यम से और वसु वसुओं से ये में ही बहुवचन है तो वसु भी हमारे यहाँ आठ वसु गिनाए गए हैं उनको कहते हैं। ये वास का हेतु होने से वसु हैं। वस्तु एक रोचक संयोग हमको ध्यान रखने की है वो ये है कि वसु में सूर्य आदि भी वसुओं को गिना गया है हमें बड़ी परेशानी होती है क्योंकि जब ये कहते हैं कि सूर्य वसु है उसमें भी वास होता है ये तो ठीक है कि वो वास का कारण बनता है हमारे लिए जीवन का आधार है लेकिन ये हमारी समझ से परे होता है और जो आलोचना करने वाले हैं वो बहुत अच्छी आलोचना करते हैं कि ये कैसे संभव है कि कोई मनुष्य सूर्य में रहे सूर्य में उसका निवास हो लेकिन ये कथन जो है बुद्धिमत्ता से रहित है क्या संसार में केवल प्राणी पृथ्वी पर ही रहता है और कहीं भी नहीं रहता है और पृथ्वी पर भी किस तरह से रहता है पृथ्वी की एक ही जगह पर रहता है या सब स्थानों पर रहता है यदि आप इसको विचार करके देखो तो आपको एक बात स्पष्ट होगी जैसे हम एक स्थान पर रहते हैं हमारा रहन सहन हमारा व्यवहार हमारा जो स्वभाव वो भिन्न होता है कोई व्यक्ति बहुत दूर रहता है कहीं वहाँ का जलवायु हमसे भिन्न है हमारे यहाँ बहुत गर्मी होती है वहाँ बहुत सर्दी होती है आ, कहीं हमारे यहाँ ऐसा वातावरण रहता है कि हम साल भर बाहर भी ना निकल सक पाए और कहीं ऐसा रहता है कि 24 घंटे क्या 12 महीने गर्मी ही प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है तो क्या इस इस अंतर से इस वातावरण के अंतर से वहाँ निवास करने वालों में अंतर होता है कि नहीं होता है होता है तो निवास करने वाले हैं लेकिन थोड़े अंतरते हैं इसको और यदि विस्तार से समझें तो एक और उदाहरण आपके सामने दिया जा सकता है आपको बताया जा सकता है जब कोई ये प्रश्न करता है तो हम उससे एक बात पूछते हैं क्या पृथ्वी पर ही मनुष्य रहते हैं आपको लगता है कि ऊपर नहीं रहते हैं अंतरिक्ष में नहीं रहते हैं और विशेषकर आप आपत्ति रहती है कि सूर्य में कैसे रह सकते हैं क्योंकि वहां अब एक मनुष्य जिंदा ही नहीं बच सकता यहाँ भी थोड़ी सी गर्मी आती है तो मनुष्य मरने लगता है जलने लगता है तो फिर वहां कैसे रहेगा लेकिन ये व्यक्ति कभी इस बात को नहीं सोचते कि जो बात इस पृथ्वी पर हम देखना चाहते हैं क्या वो समुद्र में घटित हो रही है आप क्या कह सकते हैं कि समुद्र में कोई प्राणी नहीं रहता है और समुद्र में यदि प्राणी नहीं रहता है तो ठीक है पृथ्वी में जो प्राणी रहता है वो समुद्र में नहीं रह सकता है मान लेंगे लेकिन यह स्थिति बिल्कुल भिन्न है यह स्थिति है समुद्र के प्राणी समुद्र में रहते हैं और पृथ्वी के प्राणी पृथ्वी में रहते हैं अस्थान कुल तीन हैं और दिन में से दो जगह हमको प्राणी मिल रहे हैं और जहां पर प्राणी रह रहे हैं कहाँ रह रहे हैं जैसे समुद्र में रह रहे और समुद्र में जो रहने वाले प्राणी है क्या ये पृथ्वी पर रह पाते हैं ये पृथ्वी पर रह सकते हैं आप निकाल कर देखिए किसी जलीय प्राणी को आप बाहर दिखा बाहर लाकर रखेंगे तो वो बच नहीं पाएगा मछली को आप बाहर लाकर रखेंगे तो वो मर जाएगी इसी तरह से यदि पृथ्वी का प्राणी है और उसको आप जल के अंदर रख दें उसको जल के अंदर डुबा दें तो क्या वो रह पाएगा नहीं रह पाएगा तो जब जल का प्राणी पृथ्वी पर नहीं रह सकता पृथ्वी का प्राणी जल पर नहीं रह सकता तो आप ये कल्पना क्यों करते हैं कि पृथ्वी का प्राणी सूर्य में रहेगा पृथ्वी का प्राणी उसमें रहेगा उसका वहाँ गर्मी बहुत है वहां सर्दी बहुत है इसलिए या नहीं रह सकता पृथ्वी के मनुष्य के लिए गर्मी बहुत है ऐसा हो सकता है जैसे समुद्र के अंदर रहने वाले के लिए वहाँ प्राणवायु नहीं ले सकते हम तो नहीं रह पाएंगे लेकिन वहां रहने वाले की व्यवस्था तो बनी हुई है वो उसी से जीवित रहते हैं तो वैसे ही यदि कोई आग्नेय पदार्थ है आग्नेय आग्नेय मनुष्य है, है, प्राणी वो रह सकने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इसलिए ये, ये, ये हम अपनी अपेक्षा से सोचते हैं लेकिन जब समग्र को देखते हैं तो उसमें यदि विविधता मिलती है तो वो विविधता एक जगह मिलती है तो विविधता दूसरे स्थान पर भी मिल सकती है इसलिए उसका निषेध करने की आवश्यकता नहीं होती है तो वास वास, वास, वास का कारण होने से हमारे बचने का आधार होने से उसको हम वसु कहते हैं हमारे यहाँ वसुभिष्ट चरा यहाँ भी आठ जो वसु हैं उनकी संख्या गिनाई गई है उनके अंदर वास करने वाले से वो वास का कारण होने से वास का आधार होने से अभी हम मूल चीज क्या है कि ये जो वस्तु हैं इनका सामर्थ्य आया कहा से ये ये किसके सामर्थ्य से विद्यमान है बन रहे हैं चल रहे हैं बिगड़ रहे हैं ले जा रहे हैं है, ये किसके कारण से हो रहा है तो वो कहते हैं ये मूल सामर्थ्य परमेश्वर का है तो परमेश्वर किसी चीज का निर्माण करता है और परमेश्वर किसी चीज को चलाता है तो हर समय में इस संसार में दो तरह की बातें हम देख सकते हैं एक तो परमेश्वर ने कोई चीज बनाई और बनाने के बाद उसको यहां विद्यमान रखा हुआ है उसको व्यवस्थित किया हुआ है उसको संचालित किया जा रहा है तो जो चीज हमको बताई गई संचालित होने के लिए तो बनाई वो एक ज्ञान था संचालित हो रही है वो एक ज्ञान है और ये संचालित कैसे हो रही है ये तीसरा ज्ञान है तो परमेश्वर ने बनाया वो भी एक ज्ञान के द्वारा बनाया संचालित कर रहा है वो एक ज्ञान से संचालित कर रहा है और वो संचालित होने वाले और बनाने वाले ज्ञान का उल्लेख जहां पर है जिसे हम शास्त्र कहते हैं वेद कहते हैं वो है तो उसी तरह से जैसे वो तीन स्थानों पर होता है तो हम संसार में जब अपनी क्रियाएं करते हैं तो वो छोटे रूप में करते हैं वो छोटे रूप में करने पर भी ठीक होती है कब जब वो बड़ी क्रियाओं के अनुरूप होती हैं, तो परमेश्वर की क्रिया के अनुसार संसार जब चलता है परमेश्वर के नियम के अनुसार संसार जब चलता है परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जब संसार चलता है तो संसार ठीक चलता है और जो संसार में चलने वाली व्यवस्थाएं हैं उनके अनुसार हम अपने को व्यवस्थित करते हैं तो हम भी ठीक चलते हैं क्योंकि हमारी व्यवस्था संसार की व्यवस्था संसार की व्यवस्था परमेश्वर की व्यवस्था जब इन तीनों में समन्वय होता है इनमें सामंजस्य होता है इनमें एकरूपता होती है तब इनमें कोई बाधा कोई व्यवधान नहीं होगा यदि इसमें कहीं विपरीतता आ जाए नियम अनियम में बदल जाए कोई चीज उल्टी हो जाए तो वहाँ पर व्यवस्था भंग हो जाएगी वहाँ पर चाहे तो मनुष्य की मृत्यु हो जाए चाहे तो बाढ़ आ जाए चाहे तो भूकंप आ जाए चाहे तो तूफान आ जाए और चाहे प्रलय हो जाए तो ये जो परिस्थितियां हैं ये परिस्थितियां हमारी व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं, और उस व्यवस्था को चलाने वाले जो तत्व हैं, उनको हम देवता के रूप में जानते हैं तो यहाँ पर कहा अहम अहम रुद्रे भी इससे अगली पंक्ति है अहम आदित्य ऋत विश्वदेवी अहम आदित्य ऋत विश्वदेवी यहाँ आदित्य भी बहुवचन का प्रयोग है वैसे सामान्य रूप से शब्द जो बना है आदित्य देव माता परमेश्वर का नाम है तो अदिति देव माता जो जिसको कभी भी दीपिका अर्थ है खंडित करना तोड़ना नष्ट करना जो कभी खंडित नहीं किया जा सकता जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता जिसको कभी मारा नहीं जा सकता जिसको कभी मिटाया नहीं जा सकता तो ऐसी जो अदिति है उस आदिति से जो बना है आदित्य आदित्य ने जिसको उत्पन्न किया है उसको हम आदित्य कहते हैं अब एक सोचने की बात है यदि पुराण के अनुसार हम आदिति एक महिला मना लें और उसके गर्भ से इस सूर्य को पैदा करें तो कैसे होगा तो जहां आदित्य से जो आदित्य के उत्पन्न होने की बात है तो वो उत्पन्न तो हुआ है लेकिन उसका कर्ता उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है और उत्पन्न करने वाले को हम परिस्थिति के अनुसार माता कहते हैं परिस्थिति के अनुसार पिता कहते हैं अब हम सामान्य रूप से पिता का जो स्वरूप है वो भिन्न है पिता का कार्य है वो भिन्न है पिता से उत्पत्ति भिन्न है माता से उत्पत्ति भिन्न है लेकिन जब केवल उत्पत्ति अभिप्रेत होती है तब हम उसे किसी को भी माँ कह देते हैं जैसे परमेश्वर को ही हम कह देते हैं त्वे व माता के पिता त्वमेव त्वे वंधुष सखा त्वे व इतना ही नहीं उसे जड़ बतार्क भी कह देते हैं त्वे व्रविणम त्वे व तो तौ सर्व तू मेरा सब कुछ है तो सब कुछ में चेतन भी है सब कुछ में जड़ भी है सब कुछ में दिखाई देने वाला भी है सब कुछ में नहीं दिखाई देने वाला भी है तो ये जो स्थिति है हमारे पास आती है वो किसने पैदा की तो कहते हैं कि आदित्य आदिति से पैदा होने के कारण से इसका नाम आदित्य है तो ये परमेश्वर की क्या है शक्ति है पहले से आपको तो इस बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि जो परमेश्वर के सामर्थ्य हैं उनको देव कहा है और इस देव को समझने के लिए हमने बताया था कि इसके तीन स्तर हैं। तो पहले हैं देवा फिर है देवगणा फिर हैं स्त्री अतः इस संसार में आपको यदि समझने का यत्न करेंगे तो जो मुख्य शक्तियां हैं उनको देव कहा गया है इसलिए देवाह बहुवचन का प्रयोग किया गया है अर्थात जितनी बड़ी बड़ी मुख्य शक्तियां हैं वो सब देव हैं इसलिए लोग क्या कहते हैं अरे वेद में तो बहु देवतावाद है देवता बहुत हैं तो देवतावाद बहु है इसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन जब कहता है कि महादेव है वो तो बहुत नहीं हो सकते महान तो एक ही हो सकता है जिसके अंदर देवत्व तो है लेकिन सबसे अधिक है और जब सबसे अधिक आप कहते हो तो वहां दो का अपने आप खंडन हो जाता है दो समाप्त हो जाते हैं अभी यहाँ समझने की बात क्या है समझने की बात यह है कि देवत्व तो, तो है अनेक स्थानों पर है लेकिन सबसे अधिक देवत् तो जिसके पास है तो लोग उसी से तो देवत्व तो प्राप्त करेंगे जिसके पास थोड़ा है वो क्या देगा जिसके पास है ही नहीं उससे कौन मांगेगा तो जिससे मांगा जाएगा जो जिसको जो देने में समर्थ होगा तो वो कौन होगा जो दिव्यता है वो कभी समाप्त नहीं होती इनके अंदर जो देनापन है वो कभी मिटता नहीं है इस देने में कभी कमी नहीं आती है देव की जब परिभाषा करते हैं तो देव की एक सहज परिभाषा है जो देता है जो सदा ही देता है जो सबको ही देता है और बिना मांगे देता है तो जो देव है वो कौन है जो सदा दे रहा है जो सबको दे रहा है बिना मांगे दे रहा है और देना कभी उसका समाप्त ही नहीं होता है तो ये जो सामर्थ्य है वो सबसे अधिक किसने है तो इसलिए हमने उसको कहा वो महादेव है वो महान देव है जो महान हो गया वो एक ही होगा और वैसे देवे भी बहुत सारे देवता हैं बहुत सारे सामर्थ्यवान हैं इन सब सामर्थ्यवानों को हम देख रहे हैं तो इनकी हम स्तुति कर रहे हैं इनका उपयोग हम कर रहे हैं लेकिन हम ये जानते हैं कि इनका ये सामर्थ्य जो है अपना नहीं है ये एक तो जड़ हैं इनके अंदर सामर्थ्य प्रकाशित हो रहा है तो ये प्रकाशित होने वाला सामर्थ्य किससे आया है तो जिससे आया है हमने उसको महादेव कहा है तो ये देव क्या कर रहे हैं उसके सामर्थ्य को बता रहे हैं तो यहाँ परमेश्वर ने कहा कि मैं इनके द्वारा विचरण कर रहा हूं अर्थात ये परमेश्वर की वाणी के साथ हैं अर्थात परमेश्वर के सामर्थ्य को बताते हुए काम कर रहे हैं ये परमेश्वर के सामर्थ्य को प्रकाशित करते हुए काम कर रहे हैं हम इनको समझे तो परमेश्वर को भी समझ सकते हैं तो यहाँ पर कहा अहम रुद्रे भी वसुविश्चरानी अहम आदित्य रुतवेश्वर देवी मैं आदित्यों के साथ विचरण कर रही हूँ तो आदित्य सामान्य रूप से किसे कहते हैं आदित्य हम सूर्य को कहते हैं तो आदित्य जो सूर्य है इसको आदित्य क्यों कहते हैं तो इसको आदित्य हमारे यहाँ हर वस्तु को उसके गुणों के अनुसार देखा जाता है इस सूर्य को भी हम हर समय आदित्य नहीं कहते हैं इस जब प्रातः काल का सूर्य होता है उसको हम सविता कहते हैं जब मध्यान्ह का सूर्य होता है तो उसे मार्तंड कहते हैं तो इसकी किरणों के कारण से इसको रश्मिवाला कहते हैं तो ये जो नाम है ये इसके गुणों का प्रकाशन करते हैं तो आदित्य जो है वो इसके कभी समाप्त न होने वाले गुण को अर्थात इसके उत्पन्न करने के सामर्थ्य को प्रकाशित करता है तो आदित्य ये हमारा क्या है देवता है ये देवता में सारे देवता के सारे गुण इसमें घटते हैं ये किसी से प्रार्थना नहीं करवाता है अर्थात हमें परमेश्वर से जैसे प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हम अपने कारण से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रार्थना करवा करके हमको कुछ देता है ऐसा नहीं है तो वैसे ही सूर्य दे रहा है देता ही रहता है सबको देता है और बिना मांगे देता है इसलिए ये क्या है ये देव है तो ये परमेश्वर की जितनी दिव्य शक्तियां हैं वही संसार में जो काम कर रही हैं, उन संसार को चला रही है तो हम उनको जब देखते हैं तो उनके अंदर जो दिव्यता जो अनुपमेयता जो उसमें चमक दिखाई देती है तो इस कारण से हम उसको देव कहते हैं और इन देवताओं के द्वारा वह परमेश्वर हमारे संसार का कार्य सम्पन्न करता है और इस कार्य से हम इन देवताओं को देख करके उस परमेश्वर का बोध कराते हैं इसलिए मंत्र कहता है अहम रुद्रेधि वसुभि आदित्य अहम विश्व देवी हमारे यहाँ विश्व देवा एक अच्छा संबोधन है जिसके अंदर विश्व देवा का अर्थ होता है जिनके पास ज्ञान है जिनके पास बुद्धि है जिनके पास सामर्थ्य है ऐसे सारे तो ये सारे जो ऐसे हैं जिनके पास ये ज्ञान है वो सब मिलकर के भी किसी काम को कर सकते हैं उस काम को करने वाले वो देव हैं, और वो देव ज्ञान कहाँ से आएगा तो मूल ज्ञान यदि किसी के पास आया है तो उसका स्रोत होना चाहिए स्रोत है तो उस स्रोत को जो ग्रहण कर किए हुए हैं, जिसके पास वो स्रोत है उसके पास उसकी बहुतायत होनी चाहिए अधिकता होनी चाहिए और उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए जितनी सबको पर्याप्त हो जाए तभी तो उसके अंदर महत्ता का भाव आएगा तो इसलिए वो कहता है कि यहाँ जितनी भी विद्वत्ता है बुद्धिमत्ता है उससे परमेश्वर का बोध होता है तो यहाँ पर रुद्रों के द्वारा यहाँ पर वस्ुओं के द्वारा यहाँ पर आदित्यों के द्वारा यहाँ पर विश्व के द्वारा परमेश्वर का प्रकाश हो रहा है ओ